तृणम अपरित्यज्य का अर्थ साकल्यन संपूर्ण साकल्या में समस है तो तृणमी अप तृण भी नहीं छोड़ता है नहीं छोड़कर कर आता है तृण खाने में तात्पर्य नहीं संपूर्ण खा लेता है सत्ण अति साकल्य और अंतवचन अंतवचन अग्निग्रंथ पर्यतम तो अतीत अदिते शाग्नि नदी नदीस् संख्या वंशने के सूत्र है उसे संख्या की अनुभूति है नदी भी सह संख्या समस्त समाहष्य नदीवाचक शब्द के साथ संख्या का समास होगा और ये समाह में पंचाना गंगा नाम समाहार पच गंगा का समाह शाखा अलग होकर के मिल जाते हैं तो पंचन आम गंगा आम ऐसे विग्रह होगा जस दिया है किंतु जस नहीं आम करना पंचन आम गंगा आम समाहार अर्थ में समास है समास का नदी भी से समास पर संख्या प्रथमांत है संख्यावश्य की अनुवृत्ति है संख्या की पूरा निपात है उपसर्जन संज्ञा प्रथम निर्दिष्ट समासपर्जनम उपसर्जनम तो, तो संख्या है संख्या की अनुवृत्ति है पूरा निपात होने के पर समास हो जाएगा प्राथिपदीय संज्ञा सुपोधातु से पंच गंगा पंचन के नकार न लोप प्रातिपेदिक अंतर्तनी बृहति मानकर पद संज्ञा पंचगंगा होने पर उसकी नपुंसक संज्ञा अव्यय भाव से नपुंसक हो जाएगा नपुंसक होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रावेदिक पंचगंग स्वाद उत्पत्ति होने पर न्यय भाव तत्वत पंचगंग द्वियमुन स्थाय दमुनो सहार दिवस यमुनाओष द्वियमुन त्ता आ पंचम सामतेरधिकारोय यहाँ से शुरू होगा तचम अध्याय समाप्ति तक सब त देखे ना जितने सूत्र सब इसमें तो अधित्य मार जाएंगे चतुर्थ अध्याय इसे प्रथम पाद से लेकर के प्रथम पाद अनुश्य चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय पूरा चतुर्थ अध्याय का इतने सूत्र छूट गए ये जो आया था प्रा कड़ा रात समास हो उसमें दिया है बाल में बताया था आ कड़ारात कौन से सिद्ध हो जाते हैं तो प्राग्रहण एक संज्ञा अधिकार पर भी संज्ञा समुचय करने के लिए वस्तु तो आकड़रादि भी जरूरत नहीं है खाली समासह कह देंगे तो भी काम चल जाता है। ऐसे कहा गया है जैसे प्रत्यय परश्च तृतीय अध्याय प्रथम पद प्रारंभ जो होता है प्रत्यय ये प्रत्यय के अधिकार पूरा चलता है तो वहाँ एक सूत्र है स्वरित ना अधिकार स्वरित्र से अधिकार का आरंभ, अधिकार की निवृत्ति स्वरित्र से ही ज्ञात हो जाएगा स्वरित्र से ज्ञान हो जाने से वहाँ सर्वत्र अधिकार जहाँ कहते हैं कोई जरूरत नहीं यहाँ तक हो जाएगा प्रत्यय में नहीं कहा गया कहाँ तक हो जाएगा तो भी ज्ञान हो जाता है स्वरित्व के द्वारा स्वरित्व कैसे है जैसे प्रति ज्ञान उनाशिका पानी अनुनाशिका प्रतिज्ञा के, के रहता इस है इसी प्रकार व्याख्या करने वाले कहेंगे ये स्वरित है यहाँ से अधिकार चलेगा कहाँ तक तो जाएगा फिर वहाँ स्वरित उच्चारण वो भी कहेंगे स्वरित यहाँ है जिस प्रकार प्रत्यय सूत्र वहाँ कहाँ तक तो कुछ नहीं कहने पर भी कहाँ वहाँ से आरंभ हुआ जाता है पंचम अध्याय समाप्ति तक ठीक इसी प्रकार समास कहेंगे तो कड़ार कर्णधारित स्वर कहने से वहाँ तक तो सिद्ध हो जाएगा सिद्ध यदि हो सकता है तो प्रा कहने से संज्ञा समुचय करने के लिए पहले समाज संज्ञा होकर के फिर अविवाह संज्ञा आदि होगी और जो प्राग्रहण आवर्तित कर कहा है वो भी भाष्य की व्याख्या में कहा गया है प्राग्रहन की आवृत्ति किंतु उसको आगे कहा एक दिशा मत कह करके इतने इसको उसमें आधार नहीं है इसलिए समास कहने मात्र से ही जब सिद्ध हो सकता है जैसे प्रत्यय सूत्र है उसमें कहाँ से वहाँ शुरू होता है जहाँ तक जाएगा नहीं कहा गया इसी प्रकार समासक कह देने मात्र से जैसे अभी आया तद्धित तद्धिता यहाँ तद्धिता कहा गया आप पंचम समाते सूत्रों में तो नहीं वृत्ति कार व्याख्यान करते हैं जिस प्रकार तद्धिता कह देने से समा अधिकार के द्वारा सरित अधिकार सरित के द्वारा अधिकार का निश्चय हो जाता है इस प्रकार समास हो सकता था समासकहन से होने पर भी प्राकड़ रात कहन से वो संज्ञा एक संज्ञा अधिकार में होने पर भी समास संज्ञा होकर के अव्यय भाव तत्पुरुषादि का समुच्चय होगा तो यहाँ भी तद्धिता यहाँ कहाँ तक तो नहीं कहा गया अर्थ से कहते ये अनुवृत्ति नहीं है आप पंचम समाप्तिर अधिकारोयम ये व्याख्या करते हैं नहीं कि आप पंचम समाप्ति कहाँ से अनुवृत्ति नहीं आई अव्ययी भाव शरत शरदादिभ्य टच सियात समाशा तो अभ्य भावे शरद प्रभृति व्य है टच प्रति होता है शरदादि टच भावे में शरद समीपम इसको क्या कहेंगे शरद समीप वृत्ति या विग्रह या सम विग्रह ये लौकिक विग्रह या अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह ये शपथ विग्रह अशपद विग्रह अशपद विग्रह अश्वद क्यों समास वृत्ति में क्या है वृत्ति क्या है उपशारदम तो वृत्ति में उपशब्द है विग्रह करते समय समीप कहा अशपद विग्रह नित्य समास है समास किस सत्य से होगा अव्यम व्यूति किस अर्थ में समीप अर्थ में अव्यय कौन है उप तो उस किसके ऊपर से जनसंख्या होगी अव्यय उप होने से उपा के उप शरद पहले लौकिक अलौकिक विक क्या होगा शरद गस उप उपुरपात उप शरदस प्राथिप संज्ञा किस सूत्र से उसके बाद क्या सूत्र लग गया क्या बचेगा नहीं अच्छा पहले सुपदा तो नहीं लगाना समास तो हो जाएगा शरदा देश टच है समाशांत तो अभिभाविक पहले टच करना ये जो समासांत तो है नव्य लोग को कहते समुदाय का अवयव है समाशांत तो। शरद ऊपर शरद आगे टच आ जाएगा प्राचीन मत में उत्तर पद का अवयव हो जाएगा तो समासांत हो जाता है सु विभक्ति रहते ही टच हो जाएगा उसके बाद पूरा समास संज्ञा पूरी की है पर प्रातिपद संज्ञा पूरी की है समास पूरा है समास का समासांत समुदाय का अवयव नव्य मत के अनुसार प्राचीन मत के अनुसार उत्तर पद का अवयव तो पूरा मेरे से प्रातिपद संज्ञा सुबोधा तुलुक क्या बचेगा उपसर्द अह टच का रहेगा अह उपसारद बनिया, फिर एक देश विकृतन विकृत उत्पति, स्वाद ना उत्पत्ति नाव भाव दत्व तुंचपारदम तृतीया में क्या बनेगा उपसारदे न एक रूप और क्या बनेगा उपशारदम दिवोचन में क्या बनेगा अभ्याम, बहुवचन में उपारदे एक रूप बनेगा हाँ प्रतिविपासम इस प्रकार प्रतिविपासम है विपाशा विपासम विपास प्रति लौकिक विग्रह विपास प्रति ये किस अर्थ में समास होगा विपासाया अभिमुखम ऐसा भी है विपाशम विपाशं प्रति विप्साथ में विप्सा कहाँ से आया यथार्थ में यथा का कितना अर्थ है किसके मालूम है हेलो तो विसार्थ समास विपास विपाशम प्रति टच हो जाएगा किस तरह से प्रति का पूरा निपात है विशुप धातुलोपण प्रतिविपाश हो गया प्रतिविपाशम उपजरसम उपजरसम इसको क्या कहेंगे विग्रह वृत्ति वृत्तिपजरसम विग्रह क्या होगा जराया समीपम जराया समीपमें अलौक्य विग्रह कैसे होगा जरा दस अगे ऊपर हाँ ये गणसूत्र है शरद आदि में है जराया जरस समासांत टच हो जाएगा जरा को जरस आदेश हो जाएगा जरस उपर निपात हो गया उप जरास अभी समाशांत करो टच और जरा को करो जरस इसी से ही अवेभावी शर्त प्रभृति टच करता है गणसूत्र मिल करके जरा को जरस कर दिया उप जरस अ उपजरस बन गया फिर ना भावा तो तुम तो पंचमें उप जरसम इत्यादि अनता भावा टच सैत अन में होते टच हो जाएगा राजीपम ये विग्रह है या असपद विग्रह है या विग्रह अलौक्य विग्रह क्या होगा राजन गस उप ये शपथ विग्रह अशपद विग्रह अशपद विग्रह क्या बनेगा राज्य समीपम लौक्य विग्रह ही अशपद अलोक्य विग्रह शपद ही हो अशपद नहीं होता है लौक्य विग्रह क्या होगा राज्य समीपम अलोक्य विग्रह गस उप समास अन, हो गया अवय सूत्र से किस अर्थ में समीप अर्थ में समास होने के बाद अनश्च अनद हो गया उपक पूनिपात तो उपराज टच फ्रीलोप होने पर उपराज उपराज, उपराज हाँ यह लग गया सूत्र नस्त नात भस्य टे लोपस्त इसलिए तद्धित अधिकार आ गया तद्धित है टच उसके अंदर आते हैं पर रहते ना तक टेलोफोन से उपराज अग्र अ टच का उपराज अभी नाव्यविभापराजम अध्यात्मम इसका विग्रह कैसे होगा लौकिक विग्रह आत्मनि अलौकिक विग्रह आत्मन गी आदि अव्यम विभति सूत्र समाज से होगा किसके अर्थ में विभक्ति अर्थ में अधि आत्मनगी आत्मन अनंत है टच प्रत्येक किससे होगा अनश्च अध अध्य आत्मन टच अधिक पुरापात हुआ फिर ही सुपदात लोप होने पर आत्मन के टीक लोप करने के लिए सूत्र क्या है तो अध्यात्म कारण तो बनी अध्यात्मम बनिया आत्म गया आत्मसंबंधी नपुंस कातर सियाम अन्न यदंतावय तदन्ता टच्वा सैतंता दवव्यवाद नज तदंता दय भाव इसमें द छुट गया तदंताद्यय तदंता तदंता तदंता भाव टच अनंत जो क्लिब है तदंत अन तदंत चर्मन सदैव अनंत है अन अनंत है तदंतव्यव गया उपचर्म चर्मण समीप विग्रह होगा चर्मन गस उप उपचर्म गस उपक पूर्ण निपात हो जाएगा अव्य होने के कारण प्रथमात प्रथम समास जन्म तो उपचर्मन अगे यहाँ अनंत न, न पुन सके टॉच विकल्प से होगा टॉच जब होगा नस्त धीरे से टील हो जाएगा टॉच का मिल जाएगा तो बन जाएगा उपचर्म उपचर्मम बनेगा रूप जब टॉच नहीं होगा तो उपचर्मन करानते ही सुपुधातु रोप होने पर स्वादि उत्पत्ति होगी स्वादि उत्पत्ति होने पर क्या शुद्ध लगेगी नलोपा स्वादी उत्पत्ति होती नालू पति होती ना कैसा तो लग गया बड़ा कठिन है इतनी देर क्या स्वादी स्वा, समास पौधा तो लुप होने के बाद स्वादी उत्पत्ति हुई आगे कैसा तो लगे हाँ अभ्यध आप सुबह लगे अभ्य संग सूत्र से ही अभेदा सुलूप हो जाएगा उपचर्म न कार्य का लोप हो जाएगा न लुप हो प्रतिबंधिका दृश्य उपचर्म तृतीया में क्या बनेगा क्यों जिस पक्ष में टच होगा उस पक्ष में तो बनेगा उस पक्ष में तो उपचर्म न बनेगा क्योंकि चरम चर्म अदंत बनेगा किंतु जिस पक्ष में टच नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा तृतीया में उपचर्म नहीं बनेगा उपचर्म ही बनेगा पंचमी में उपचर्म क्योंकि ये अदंत नहीं नाव्य भाव तो पंचमी अदंत नहीं ये नकारात ही झय झयंता दव्यय भाव टच वा उपसमिधम ये विग्रह है विग्रह है वृत्ति वृत्ति है वृत्ति किसको कहते हैं? कहतेधान परार्थिधान वृत्ति विग्रह किसको कहते हैं? बड़ा कठिन है वृत्ति देखो क्या है हाँ वृत्र्थ अवबोधक अनवबोधक नहीं वृत्थ अवबोधक वाक्यम विग्रह समिध समीपम अलौक्य विग्रह क्या होगा बोलो अलौक्य विग्रह जल्दी बोलो जोर से बोलो समिध विसर्गी समिधि धकारांत है यथकारांत हाँ समिधि समिध गस उप समिधि धकारांत है समिधि गस उप समाज की सूत्र से अव्यय विभूति समी प्रथम उप समिधि गस जय सूत्र शच हो गया शुप धातु पर उप समिध अदंत बन गया अदंत होने के बाद स्वादि उत्पत्ति होने पर क्या सूत्र लग गया ना विभा उप समिधम उपसमिति फिर कैसे बनी है तब जब नहीं होगा तो, उत्पत्य उत्पत्य तो उप समिधि धकारांत ही उप समिधि से स्वाद उत्पत्ति होने पर क्या से तो ले गया सब लोग बने प्रातवेदी उप समिधि वाहसान से उपसमिति झलांज से उप समिधि द बनेगा तो बन जाएगा इत्य भी भाव क्या है के था हाँ अच्छा आदि बुद्धि वो तो यहाँ नहीं तद्दितमय आदिवृद्धि अंतो बुद्धा बुद्धि बाध्य इसमें तद्दित में इतव्ययिभाव हो गया अथ तत्पुरुषः, तत्पुरुष अधिकारों प्राग बहुव्रीहे देखो समास अधिकार में पहले अव्ययिभाव चला था अभी तत्पुरुष आ गया तत्पुरुष आते ही संज्ञा अधिकार अवृत्त हो गया ये चले गया बहुवृतक द्विगुश द्विगुर तत्पुर सिया तत्पुषस में समझ कैसे होगा तत्पुरुष संज्ञा तत्पुष सं द्विगु तत्पुषस सिया संज्ञ क में कहशाते मालूम है बहुरी पढ़ाए शेषाद शेषाद नहीं शेषाद संज्ञक तत्पुष संक द्वितीया शितातीत पतिगतापन्न द्वितीयांतृति सुबंत समश्य सत्ष द्वितीया क्या भी होती है द्वितीय प्रथमा है हम्म द्वितीय प्रथमांत है अच्छा द्वितीय क्या चीज है कोई पूछेगा तो किसका उत्तर है द्वितिया क्या चीज है लेकर दिखा दो तो द्वितीय क्या है किसो नहीं बोलना इसको मालूम है तो लेकर दिखाओ प्रमाण के साथ ये कहाँ से आ गया ये किसको और मालूम है कोई संभावना है तो प्रतीक्षा करने नहीं तो बताएंगे और कोई है तो ले आओ कोई बाहर बैठे तो बताओ ये सब्द नहीं शब्द नहीं शब्दों की सिद्धि कैसे नहीं प्रश्न है शब्दों की सिद्धि नहीं द्वितिया क्या चीज है पहले आया है सु औस इति प्रथमा आगे द्वितीय पहला आया है किंतु ये कोई पाणिनि महर्षि का सूत्र नहीं है आम औस है द्वितीया किसने कहा आया ये द्वितीया प्रथमा कहाँ से आया ये प्राचीन आचार्य की संज्ञा है यहाँ इसके व्यवहार होता है सु औजस इति प्रथमा अम औस द्वितीय इत्यादि जो कहा गया पहला आया है प्राचीन आचार्य की संज्ञा उसको लेकर व्यवहार किया गया तो आम औस ये प्रत्यय है क्या द्वितीय है आम और तीन प्रत्ययों को द्वितीय कहते हैं तो द्वितीय प्रत्यय हो गया आम औस प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम परिभाषा से द्वितीय का अर्थ हो गया द्वितीयंतम द्वितीय शब्द का द्वितियांत क्यों अर्थ हुआ कि द्वितीय अम औस प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहण द्वितीयांत द्वितीयातम किम द्वितियांतम किम सुभंत सुप सुभा की अनुभूति है सुभंत सुभंत समास होगा द्वितियांत सुभंत समास होगा किसके साथ श्रित अतीत पतित ग अत्यत प्राप्त आपन्न किंतु ये श्रित अतीत पतितादि आदि है प्रातिपति के साथ समास नहीं होगा सुबंत के साथ इसलिए शीत प्रकृति का सुबंत शीत प्रकृति का अतीत प्रकृति का पतित प्रकृतिक शित है प्रकृति आगे सुप प्रत्यय आएगा राम है प्रकृति भ्याम प्रत्यय है क्या रूप बनेगा रामाभ्याम ये सुबंत है इसमें प्रकृति क्या है राम भ्याम को कहेंगे राम प्रकृति का सुबंत राम प्रकृतिय सुबंत से रामाभ्याम किम प्रकृति के सुबंत राम प्रकृति के ठीक है इस प्रकार सीता प्रकृति का आदि से अतीत प्रकृति के पतित प्रकृति के सुबंत शितादि प्रकृति के ही स वा समते शितादि प्रकृति के श्रीतादि जिसने के प्रकृति ऐसे सुबंत के साथ समास होगा सूत्र तो कहता हैतीत प्रतिथ किंतु पहले सानुवृत है का समास होगा तो सुबंत श्रित कैसे होगा श्रित है जिसमें प्रकृति ऐसे सुवंत के साथ समास होगा द्वितीयांत का वह समस्याते विभाषाधिकार है तत्पुरुष अधिकार है तत्पुरुष संज्ञा कृष्ण श्रित यह विग्रह लौकिक विग्रह है अलौकिक है लौकिक कृष्णम श्रित अलौकिक विग्रह क्या होगा कृष्णअ श्रित अच्छा ये सूत्र से समास जो करेंगे प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम प्रथमानिर्दिष्ट इस सूत्र में है हैं प्रथमानिर्दिष्ट है कौन है द्वितीया तो इस सूत्र समास करेंगे तो क्या होगा जो द्वितीयांत होगा उसकी पुरानिपात वो पूरा निपात होगा कृष्णम श्रीतः में द्वितियांत कौन है जैसे कृष्ण अम श्रीतसु हो गया पूरा निपात कृष्ण अम श्रीतसु समास करेंगे किस सूत्र से द्वितीय श्रिता अतीत पति तो समास होने के बाद तथित समाजशास्त्र सूत्र से प्रातिपद्य संज्ञा उसके बाद क्या सोच लगेगा क्या बढ़ बड़ है अभी कृष्णश्रित आगे क्या सोत लगेगा एक दस्य विकृत तो मन निवत स्वादि उत्पत्ति फिर कृष्ण कृष्णश्रित अग्रेश फिर क्या होगा सोत लगेगा क्या कृष्ण सीता अग्रेसु क्या तो लगे राम क्या के सु आते तो क्या तो लगता है हाँ उपदेश जानना सीखे तत्सलोप सरु कर बसान भी सर गए ऐसा लगता है जैसे राम हो बनता है ऐसे कृष्ण सीता बने प्रथमांत द्वितीयांत क्या बनेगा हाँ कृष्ण सीतम दिवोचनी क्या बनेगा कृष्णश्रित बने आई बनेगा ये नहीं कृष्णश्रिता कृष्णश्रित कृष्णश्रिता को जो भगवान का आश्रित शित अति पति अतीतादिक दे दीका मे दुखम अतीत दुखातीत कूप पतित कूप पति ग्राम ग्राम गुहिनम तुहिनाश अतिक्रम सुखम प्राप्त सुख प्राप्त दुखमापन्न दुखापन्न यदाह तृतीय तत्ता गुणवचन च सहवास वागत सूत्र में कितने पद हे चार है कौन चार पद बताया पीछे चार किसने बताया आपने बताया चार कोई है चार बताने वाले पीछे किसने बताया चार बोलो किसने उधर से कोई कहा चार किसने आपने क्या था आपने क्या था कितने नहीं प्रतिशत नहीं होता नहीं। कितने पद इधर कितने चार किस्म का द्वितीय तो पद क्या है तत् तत् द्वितया क्या है आप बताओ? चार बताओ। बता पद क्या है तत्कृता। तत्कृता एक पद तत्त एक पद क्या भी होती है? लुप्त करके प्रयोग किया। लोपकर प्रयोगी तत्त तृतीया तत्त अर्थ तत्न अर्थन गुणवचन तत्कृत लुप्त तृतीयांत हो गया वो तत्कृत के साथ गुणवचने का अन्वय होता है तत्कृत्य न गुणवचने न तत्कृत्य न गुणवचन न और अर्थे न अर्थ न अलग पदे अर्थ के साथ तृतीया क्या चीज है तृतीया क्या है क्या होते दिबंधम तृतीया का तो शुभंत टा इति तृतीया अभी बताया था टा इति तृतीया ये तृतीया है प्रत्यय टाभ्या प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण तृतीया का अर्थ हो गया तृतीयांत तृतीया शब्द का व्याख्यान कर दिया वृत्ति में तृतीयांतम क्योंकि तृतीया प्रत्यय आगे तत्कृत क्या है तेन कृत तत्कृत तत् शब्द से लेना पहले जिसका उच्चारण किया था तत् होता सर्वनाम पूर्व का परामर्श करता है ए आगछति चैत्र आगछति ए स वैयाकर्ण स वयाकर्ण चैत्रो गति सवयाकर्ण शब्द से किसको लेना जिसका नाम लिया था पहले इसलिए यहाँ भी त्री शब्द से तृतीया लेना तृतीयांत तत्शब्द से तृतीयांत लेना तृतीयांत कृत जैसे आगे आएगा उपचार संकुलया खंड संकुला सरोता सरुता कहते सुपारी काटने के लिए संकुला संकुला का तृतीयांत संकुलया तृतीयांत हो गया संकुला शब्द का तृतीयांत संकुलया ये शब्द के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा सुपारी को संकुलया तृतीयांत शब्द होगा अर्थ होगा अर्थ तृतीयांत होगा ताभ्याम प्रत्यय सर्वता में जाकर लगेगा या शब्द में तो तृतीयांत शब्द होता है अर्थ होता है शब्द होता है शब्द के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा खंड हो जाएगा क्या इसलिए तृतीयांत अर्थ कृत देखो अर्थ आया तृतीयांत तो शब्द हुआ तत्कृत का अर्थ तेना कृतम तृतीयांत कृत तो तृतीयांत शब्द के द्वारा क्या होगा शब्द के अर्थ से होगा संकुल है सर्वता सर्वता का जो अर्थ है द्रव्य उसके द्वारा टुकड़ा हो सकता है या शब्द के द्वारा हो जाएगा तो तत्कृत का अर्थ तत्शब्द से ला तृतीया तृतीया प्रत्यय होने के कारण तृतीयांत प्रत्यय हो गया तृतीयांत अर्थ हो गया और तृतीयांत तो है शब्द शब्द के द्वारा खंडन नहीं होगा उसके अर्थ के द्वारा देखो तत्कृत का यहाँ तक अर्थ गया तृतीयांत अर्थ कृतक तत्कृत का अर्थ हो गया तृतीयांत अर्थ कृत तक तत्शब्द का अर्थ क्या हुआ तृतीयंत अर्थ ये तत्शब्द तो का अर्थ होगा तत्कृत का अर्थ हो गया तृती अर्थ शब्द कहाँ से आया तृतीयांत में जो अर्थ शब्द आया वो तो कहाँ से आया सूत्र में जो तत्कृत अर्थ है ना उसे अर्थ आ गया वो अर्थ नहीं आया तत्कृत इतने मात्र का अर्थ हो गया तृतीयांत अर्थकृत तृतीयांत शब्द होता है शब्द के द्वारा खंड कार्य नहीं होता है अभी तो अर्थ लेना पड़ेगा इसे अर्थ व्याख्या करते समय कहते तत् कृत का अर्थ हो गया तृतीयांत अर्थकृत सूत्र में जो अर्थ है अभी उसको छुआ नहीं वो आगे रहेगा सूत्र में जो तृतीय तत्कृतार्थ न गुणवचन आया अर्थ आगे आएगा अभी उसको नहीं स्पर्श करके यहां तक तो अर्थ हो गया तत्कृत का अर्थ हो गया तृतीयांत अर्थकृत तृतीयांत अर्थकृत उसके साथ अन्य होता है गुणवचन का तृतीयांत अर्थ से जो किया गया गुणवचन गुणवाचक शब्द ऐसे जो तृतीयांत अर्थकृत गुणवाचक शब्द है खंड खंड है खडि भेदन धातु ही खडिभेदन धातु से भाव में घय हो जाए तो नुम धातु हो जाएगा भाव घय हो जाएगा खंड खंड के बाद फिर ही खंडो अस्थिति खंड बनेगा असाधि अच है सूत्र आएगा मत अच प्रत्यय होता है खंडनम खंड खंडन गुणवाला तो तृतीयांत अर्थकृत हो गया गुणवाचक शब्द हो गया खंड खंडन गुणवाला खंडो अश्य अस्थिति खंड तृतीयांत शब्द तृतीयांत अर्थकृत कौन हुआ खंड गुणवाचक शब्द हो गया खंड तो तृतीयांत का समास होता है किसके साथ खंडों के साथ खंड क्या है गुणवाचक शब्द हुआ और तृतीयांत अर्थकृत है तृतीयांत शब्द क्या है शंकुलया उसका अर्थ हो गया शंकुला सरोता सरोता के द्वारा क्या गया टुकड़ा टुकड़ा तो खंड हो गया तृतीयांत अर्थकृत गुणवचन गुणवाचक शब्द कौन हुआ खंड तो तृतीयांत का समास होगा खंड के साथ तृतीयांत संकुलया संकुल का शब्द का खंड के साथ समास होगा एक यहाँ तक हो गया तत्कृत तक तृतीया तत्कृत गुणवचन भी आ गया अब बाकी रह गया अर्थेना तृतीयांतम अर्थेना देखो अर्थेना च अर्थेना अर्थ अर्थ के साथ भी तृतीयांत का समास होगा प्रागवत अर्थात समस्ते वाह समस्ते स तत्पुरुष प्रागवत का तो पहले से विकल्प से समास होगा वो तत्पुरुष होगा ये तृतीयांत का समास के साथ है सूत्रों के द्वारा पहला किसके साथ तत्कृत गुणवचन है न दूसरा अर्थ है न तत्कृत तृतीयांत तत्कृत से तत्शब्द से क्या लिया तृतीयांत और तत्कृत कहेंगे तृतीयांत शब्द नहीं होगा इसको अर्थ लेना पड़ेगा तृतीयांत अर्थकृत तृतीयांत अर्थकृत कौन होता है गुणवाचक शब्द गुणवचन उसका विशेषण है गुणवचन है ना तत्कृत है ना और अर्थ के साथ अर्थ ने जो दिया है अर्थ शब्द के साथ यहाँ अर्थ क्या है अर्थ शब्द लेना संकुल या खंड ये विग्रह है लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह होगा संकुलटा खंड सु ये समास करेंगे तृतीया तत्कृता अर्थ है न इस सूत्र में प्रथमा तो कोई है कौन है तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी तृतीयांत की तृतीयांत हो तो उपसर्जन संज्ञा संकुल या तृतीयांत उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्व संकुलटा खंड समासन पर समासन से प्रातिविद संज्ञा और सुपधातु से लुक क्या बजेगा संकुलाखंड फिर एक देश विकृत मनोनिवत स्वाद उत्पत्ति रुत्विसर्ग करें संकुलाखंड प्रथमांत हो गया संकुला खंड अर्थ के साथ समाज के लिए धान्य अर्थो धान्यार्थ अर्थ ये धान्य न धान्यार्थ ये लौकिक विग्रह धान्य न अर्थ अलौकिक विग्रह कैसे होगा धान्यटा अर्थसु धान्य अर्थे अर्थ अर्थ त अर्थ करें कि प्रयोजनम धान्य के द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध होता है तो धान्यटा अर्थसु तृतीया तत्कृता सूत्र समास हो जाएगा तृतीयांत तो पूर्णिपाते धान्यन सुपधातु लोपहन पुर धान्यावाद्य उत्पत्ति प्रथमांत ऋत्विसर्ग होकर के धान्या तत्ते तो किम अक्षणा कान कान होता है एक आँख नष्ट हो गया तो कान होता है चक्षु से कान कहा अक्षण से जो कान है वो जो कान हुआ चक्षु के द्वारा हुआ क्या जैसे खंडन संकुला से टुकड़ा किया गया ऐसे चक्षु के द्वारा ही किया गया चक्षु जिसका कि नहीं खराब है उसको कान कहते है तो ये कान तो चक्षु के द्वारा नहीं होता है रोग से काणत्व तो हुआ इसलिए ये नांग विकार सूत्र से तृतीया होकर के अक्षना कान बनता है ये चक्षु जैसे शंकुला के द्वारा टुकड़ा हुआ ऐसे चक्षु के द्वारा कान नहीं हुआ णत्व तो रोग से होता है तत्कृता नहीं होने से गुणवाचक है तो भी यहाँ समासन नहीं हुआ कर्तृ करणे कृता बहुलम कर्ताच करणमच, इति मालिम है कृता तृतीयांत है क्या प्रातिपेदिक है कृत क्या चीज है सप्तमी कर्त विग्रह कर्त हाँ सप्तमी हाँ ठीक है तृतीया कर्तक तृतीया क्याभूति कर्तरी तृतीया कर्णे तृतीया ठीक है कर्तकर्णे यदिवंद करके सप्तमी अंत कर्तरी कर्णे चृतीया कृदंत बहुत प्रत्याद कर्तकर्णे कर्ता च चर्ण तय सामह कर्त तस्में समहार्वंद करने से कर्तरी तृतीया कर्णे तृतीया तृतीया की अनुभूति है तृतीय पूर्वसूत्र से कर्तरी तृतीया कर्णे तृतीया कृता बहुल समेत वृत्ति देखो कर्तरी कर्णे तृतीय कृदंतेन बहुल प्रागवत ये तृतीय पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति आती है तो कर्त कर्णे तृतीया कर्तम्यज तृतीया कर्णज तृतीया कर्तृकणियों तृतीया सूत्र है अनुक्तकर्ता और कर्ण्य तृतीया होती कर्तम्यज तृतीया कर्ण्यज तृतीया उसका समाजों का कृता कृद ते ते भिन्न प्रत्यय कोर्त संज्ञा होती कृत प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहणम इसलिए क्रीदंतन कृता का बहुल समास हो जाएगा यहाँ जो दिया है त तो प्रत्ययव ग्रहणम बहुल ग्रहणाथ जो क्रीता बहुलम या कृदंत के साथ समास है एक त तो प्रत्यय का दिया है कृदंत के साथ निष्ठा प्रत्यय का हरिणा त्रातः हरिणा त्राते हरि कर्ता हरि के द्वारा रक्षित है त्रयिंग रक्षण धातु से निष्ठा कर्ण से त्रात बनेगा त्रयिंग रक्षण आदि उपदे से उपदेश से आ हो जाएगा त्रा निष्ठा प्रत्यय त त्रात ये त्रा तो में त्रातम्य तत्यय हो गया कर्मणि कर्म उक्त हुआ कर्म उक्त होगा तो कर्ता उक्त होगा कर्ता अनुतः होगा तो कर्ता में तृतीय होगी किस से कर्तृक तृतीया हरिणा तो हरि कर्ता हरिता त्रातु समास होगा विग्रह होगा हरिटा त्रातसु अभी कर्तिकर्ण कृता बहुत सूत्र समास होगा इसमें प्रथमांत कौन है सूत्र समास के सूत्र में प्रथमांत कौन है तृतीया तृतीया त्रित्या, ज्ञानमूर्ति त्रित्या, तृती अंत की पुरानिपात है उपसर्जन संज्ञा है हरिता त्रात सुमासोनिक सुप हो जाएगा प्रतिपेद करके होकर हरि त्रात ऋतु विसर्ग तो हो करके नखेर भिन्न नखभिष भिन्न ये भिन्न होता है भिद विधान धातु से निष्ठा से भिन्न बनता है दत्ताभ्याम निष्ठा तो न पुरुष चेद भिन्न भिन्न हु नख के द्वारा भिन्न हुआ भिन्न भी कर्मण हुआ भेदन हुआ कर्म होने से भिन्न के द्वारा कर्म उक्त तो हुआ कारण उक्त तो नहीं हुआ नख है कर्ण तृतीया होगी नख भी भिन्न सु तो कर्ण में तृतीया है नखी नखी तृतीयांत ये कर्ण में कर्ता में हरिना तृतीय त्रित्या है तृतीयांत एक है तो अर्थ में तृतीय का समास होगा सुबंध के साथ भिन्न के साथ तृतीय क्या पूर्व निपाते है सुबधातुलों का नख भिन्न कृत ग्रहण गति कारक पूर्वश्याण हाँ कृत ग्रहण करने से गति से कारक पुर्वस्यापि ग्रहणम निर्भिन्न निर् और भिन्न ये गति गत, गतिपूर्वक गति है निर निर् गति संज्ञा किसूत्र होगी मालूम है गतिश्च निर्भिन्न है गतिपूर्वक भिन्न नखे निर्भिन्न नखिश निर्भिन्न सुहाँ कर, करते करने कृता बोलूँ कृदंध के साथ निर आ गया तो कृद्ध गतिपूर्वक कृतज्ञ भी ग्रहण हो जाएगा तो समास हो जाएगा नख निर्भिन्न हो गया कारक पूर्वक का भी होता है अब तब तपते नकुल्थितम ऐसा बनता है ओम ओ नृता